उनका यह वचन सुनकर महामुनि रैक्व ध्यान से निर्वट हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा हे यमने हे देवी गंगे और हे पाप नाशिनी गए तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहां भूमि फोड़कर यहां प्रकट हुई हो वह स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाए तब वे तीनों देवियां कथास्तु कह कर सहसा अंतर ध्यान हो गई तब से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्य द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं जहां भूमि फोड़ कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं जहां पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रदारुभा हुआ वह स्थान लोक में पाप नाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ और जहां गय का प्रादुर्भा हुआ ग्रह भूमि वीवर गया, गया तीर्थ कहलाता है इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है रैक्व मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे इसी समय महाराज जान श्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे वे राज ऋषि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि देते थे अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धादे कहते थे भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहां नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे इसीलिए सब याचकों को उनका नाम बहुवाक के रख दिया था जनश्रुति के पुत्र माभली जनश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे इसीलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए नगरों में राज्यों में गाव और जंगलों में चौराहों पर तथा सभी बड़े-बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने-पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत थी अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पाद, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे उस पौत्रायण राजा के गुणों से मां भाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए उन सब के मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे उसी समय देवऋषिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे चलने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहास पूर्वक कहा अ लाख हर एक ओ भल्लाख से क्या आगे आगे जाता है तू अंधो की नय देखता नहीं की आगे पूजने राजा जान श्रुति विराजमान है यदि तू उन राज ऋषि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया अहो तुम तो बड़े ज्ञानी हो विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक्व मुनि जानते हैं इस राजा का तेज उनके समान नहीं है रैक्व की पुण्य राशियों की इत्ता संख्या नहीं हो सकती पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं परंतु रैक् मुनि के मां मेरु सदृश्य पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती राजा जान श्रुति में तो वैसा धर्म नहीं है फिर वह ज्ञान वैभव कहां से हो सकता है अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैक् मुनि की प्रशंसा करो उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी इसनान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यम्ना गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप्ठ हो गया तब वे हंस रूप धारी देवर्शी कुन है भ्हम्म लोक को चले गए तलंतर पुत्रायण राजा जन श्रुति रैक्व मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे उस हंस ने रैक्व को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था आह रैक्व की कैसी महिमा है अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक्व की शरण में जाता हूं वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे रात्रि बिताने पर महाराज जनश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा सूत तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र जाओ और महर्षि के आश्रम में पवित्र बनो एकांत प्रदेशों सतपुरुषों के निवास स्थानों तीर्थों नदी तटों तथा अन्य स्थानों में जहाँ मुनीश्वर लोग रहते थे योगेश्वर रैक्नु का पता लगाओ वे जन्म से पंगु है गाड़ी पर बैठे रहते हैं सब धर्मों के एकमात्र आश्रय है और ब्रह्म ज्ञान की निधि है मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौटाओ बहुत अच्छा कहकर सारथी वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला उसने ब्रह्म ज्ञानी रैक् मुनि की सर्वत खोज की अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः मैरशिव से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया वहां खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैक् को देखा जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे वे कला रहित उद्वेत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे गाड़ी सहित उस मौ मुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया की यही रैक्व है तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनय पूर्वक पूछा ब्राह्मण क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व नाम से विख्यात हैं मुनि बोले हां मैं ही गाड़ी वाला रैक्व हूं मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया तब राजा जान श्रुति छेसु को धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक रैखमुनि के समी पे चले वहां पहुंचकर राजा ने रैख से कहा भगवन मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए इन सब को लेकर मेरे लिए उद्वेत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए तब गाड़ी वाले रैखमुनि राजा जान श्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया राजन यह गोए यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहे मैं तो बहुत कलपुतक जीवित रहने वाला हूं इस धन के द्वारा मेरा कौन सा उद्धार होगा कौन सा लाभ होगा गायक उठाई है वचन सुनकर जान श्रुति ने कहा ब्राह्मण आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है आप यह गाय धन और रथ ग्रहण करें या ना करें किंतु मुझे निष्कल और उद्द्वित ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दे एक बोले जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए वही ज्ञान के उपदेश का भागी है यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है यहां पर तीन पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं उनके नाम हैं यमुना तीर्थ गंगा तीर्थ और गया तीर्थ इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतकरण शुद्ध होगा तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा ऋयक मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से, से खिल उठे उन्होंने शीघ्रता पूर्वक तीनों तीर्थ में स्नान किया उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया तब वे अपने गुरु रैख मुनि के पास आए रैख ने जानश्रुति को कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया उपदेश प्राप्त होने पर राजा आबादित अनुभव से संपन्न हो योगी रैखवे के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए